गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व, गुरुत्व द्रवत्व स्नेह आगे शब्द आगे बुद्धि बुद्धि का विचार आरम्भ आता है। बुद्धि को बुद्धि ज्ञान ज्ञान का दो भाग किया गया स्मृति और अनुभव फिर अनुभव का दो भाग कर दिए यथार्थ और यथार्थ और यथार्थ अनुभव का चार भाग कर दिया हो चतुर्विधियों का अनुमान उपमान शब्द अभी यहाँ तक ये था था, यथार्थ अनुभव और उसका कारण ये विभाग पूरा हो गया तो आगे अयथार्थ अनुभव में जाएंगे यथार्थ कर दिया था। अयथार्थ अनुभव यथार्थार्थ इसका विभाग दिखाते है तो एक सौ सो सत्तावन तीन प्रकार के तीसरो विधा यशा यथार्थ अनु संशय विपरीय तर्क संशय का लक्षण देते हैं एकस्मिन एक धर्मी धर्म एक होना चाहिए और विरुद्ध नाना धर्म दिखना चाहिए वैशिष्ट वैशिष्ट था ठीक है विशेष विशेषण आ जाने से विशिष्ट बन जाएगा तो विशिष्ट अभी तो विशेष्य में क्या आया कहते हैं वैशिष्ट्य वैशिष्ट तो संबंध था घट का वैशिष्ट भूतल में कहें घटका संबंध भूतल में इसलिए वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ संबंध एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का संबंध जिस ज्ञान में अवगाहना प्रतीत हो रहा है वो ज्ञान को संशय कहेंगे धर्मी एक होना चाहिए और धर्म नाना होना चाहिए और वो भी विरुद्ध होना चाहिए नहीं तो कहेंगे ये द्रव्यवती घटे घटत्वस्ती तो अभी तो घट में घटत्व तो दिखता है द्रव्यत्व तो दिखता है तो एकस्मिन धर्मी ने नाना धर्म हुआ किंतु ये विरुद्ध नहीं है इसी तो प्रकार और पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटक यहाँ विरुद्ध नाना धर्म है किंतु धर्मी कितना है यहाँ तो अभी जो पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटक घटत तो घटत्वान तो तो है पटत्व तो घट में नहीं रहा तो इसलिए अर्थात इसमें तो एक ही धर्म हमको दिखता है घट में दोनों धर्म नहीं दिख रहा है जो दिख रहा है वो विरुद्ध है किन्तु नाना धर्म या नहीं दिख रहा है एक धर्म में नाना धर्म नहीं है विरुद्ध धर्म है किंतु नाना धर्म नहीं है नर्मी एक ही है नर्मी एक ही है एक ही है, उसमें धर्म जो दिखता है वो विरुद्ध धर्म है किंतु ये नाना धर्म वो धर्मी में नहीं है उस धर्मी में तो एक ही धर्म है घटकत्व है घट में है पदकृति में दिया था आगे बुद्धि में यथार्थ अनु निरूपयुभव विभाजते यथार्थ अनुभव का निरूपण करके में क्या सूत्र लगा सूत्र निरूप निरूपण करके अयथार्थ अनुभव हम विभजत यथार्थ अनुभव का विवाह करते हैं अयथार्थ अनुभव में समाज कैसे कहेंगे नही मतलब आगे और नहीं तो हो गया न यथार्थ यथार्थ कर्मधार्थ है और अनुभव आगे संशय इत्यादि एक इति एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता यहाँ विशेष एक होना चाहिए और उसमें तो धर्म दिखेंगे दो और परस्पर का विरुद्ध होना चाहिए इसलिए जो विशेष होगा वो एक होगा एकस्मिन धर्मिनी तो कहते हैं एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता एक धर्मावचिन्न अर्थात एक धर्मी होना चाहिए एक धर्मावचिन्न विशेषता उसके द्वारा निरूपित होगा निरूपित निरूपित चाहिए भाव भाव प्रकार ज्ञान निरूपित आगे भाव अभाव इसलिए अभाव अभाव दो प्रकार के भाव प्रकार का ज्ञान भी आना चाहिए अभाव प्रकार का ज्ञान भी आना चाहिए तब तो ये विरुद्ध हो जाएंगे तो एक धर्म विशेषता निरूपित भावभाव प्रकार का ज्ञानम जैसे कहेंगे कि अयम स्थान अयम कह दे ये हुए हमारा विशेष्य हो गया तो अयम का अवच्छेद को कौन बन जाएगा ईदंत तो इसलिए कहें ईद अव छिन्न ये विशेषता। अब ये जो अयम कहते हैं हमारा विशेष है वो ईदंत से ही अवच्छिन्न होता है तो एक धर्म अवच्छिन्न कहने का अर्थ आप कहेंगे कि तो घटपटत्व अवच्छिन्न इस प्रकार की कहने से नहीं होगा तो एक धर्म से अवच्छिन्न होगा कहते हैं वो एक ही पदार्थ आएगा धर्मी एक ही है एक धर्मावच्छिन्न कहने का अर्थ है कि मूल में दिया एकस्मिन धर्मी ने अर्थात एक धर्मी तो इसको ये कहते हैं एक धर्मावच्छिन्न एक धर्मी होगा तो एक धर्म से अवच्छिन्न होगा तो विशेष हो जाएगा एक धर्मावच्छिन्न इसका अर्थ हो गया एक धर्मी विशेष्यता दे दिया तो फिर एक धर्म से अवच्छिन्न होगा अगर आप विशेष्य कहेंगे तो एक धर्मी विशेष्य विशेष में रहेगा विशेष्यता वो एक धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगा क्योंकि एक धर्मी में एक धर्म रहेगा तो एक धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगा विशेष्यता मूल में दे दिया एकस्मिन धर्मिणी अर्थात एक विशेष्य यहाँ अवच्छेद कर देने से तो विशेष्यता ले विशेष्यता अवच्छिन्न हो गया विशेष्यता वो हो गया धर्म और धर्मी हो गया विशेष्य विशेष्यवचेष धर्मावच्छिन्न कौन होगा धर्म होगा वही विशेष है और विशेष में रहेगा विशेषता तो अभी वो जो विशेषता हुआ और ये जो विशेष है वो एक धर्मावच्छिन्न हो, तो होने से ये जो विशेषता उसमें है वही एक धर्माव एक धर्म से अवच्छिन्न हो जाए क्योंकि अभी वो विशेष में विशेषता रहा और विशेष में एक धर्म रहा दोनों अगर एक में रहेंगे तो एक दूसरे का अवच्छेद को बनेंगे तो अर्थात एक धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगा विशेषता करना तो वो अवच्छेद को बनेगा अवच्छेद को अर्थात वो अन्य अनरिक्त तो हो रहा है था। अगर नहीं है तो जैसा कहेंगे घट में घट तो भी रहेगा और आ, कहेंगे द्रव्यत्वाश्रयत्व ये भी घट में ये भी घट में रहेगा द्रव्यो का आश्रय घट होगा नहीं होगा होगा तो घटत्व तो द्रव्यत्वाश्रयता का ये अवच्छेद बन जाएगा इस प्रकार भी नहीं है क्योंकि द्रव्यता द्रव्यवाश्रयता इसका अवच्छेद को तो घटत्व तो नहीं बनेगा क्योंकि पटन नदी पर्वत तो वहां भी सब द्रव्य का आश्रय रहेगा ना द्रव्य तो का आश्रय वो भी होंगे किंतु वहां घटत तो नहीं रहेगा तो यहां जहां अनुन अनतिरिक्त तो हो रहा है उस विषय में अच्छा आगे भाव द्वय कोटि का संशय अप्रसिद्ध है क्योंकि लक्षण कह दिया एक धर्मावच्छिन्न विशेष्यता उससे निरूपित तो हो जाएगा कि भाव एक अभाव प्रकार तो उसमें भाव प्रकार का ज्ञान भी आना चाहिए और भाव प्रकार के ज्ञान भी आना चाहिए संशय में दो भाव को टीका नहीं हो पाएगा संशय मात्र के भावाभाव को टीका होना चाहिए जब आप कहेगी नहीं हो पाएगा इसलिए जहां आप भाव को टिको कह देंगे स्थानुर वाह पुरुषो वाह तो दोनों भाव दिखते हैं इसलिए यहां कहते हैं भावद्व कोटि का संशय अप्रसिद्ध स्थानुर है स्थानुर्वा पुरुषो वित्र स्थानुत्व स्थाणुत्व भाव पुरुषत्व पुरुषत्वभाव इसलिए चतुष्कोटि का संशय है यह स्थान व इस प्रकार कहेंगे तो दो कोटि को हुआ संशय सर्वदा भावाभाव प्रकार को होगा दो भावों को लेकर के कहा जाता है तो चतुष्कोटि का को मानना पड़ेगा इसी प्रकार की अभाव कहेंगे वो भी चतुष्कोटि को हो जाएगा आगे दोनों भाव कोटि को हुए इसमें संशय अगर कहते हैं कि ये सर्प है अथवा नहीं है ये माला है अथवा नहीं है इस प्रकार की संशय होता है हम लोग कह देते हैं कि ये सर्प है अथवा माला है जब सर्प है अथवा माला है कहते हैं माला है कहने का समय में सर्प नहीं है तभी तो माला है ये इसका संभव हो पाएगा ना इसलिए माला है कहने का समय में हम अंदर में हमारा बुद्धि उसको ग्रहण कर लिया है कि ये सर्प नहीं है तभी माला है कहते हैं है। ये संशय कोटि है चतुष्कोटि का संशय है है कह करके जब हम माला है कहते हैं तब अभाव है ऐसे हम ग्रहण कर लिए जब हम माला है कह देते हैं अर्थात सर्पा भाव हम ग्रहण कर लिए निश्चय हुआ मतलब आपको सर्प है भी ये भी है ना और सर्पा भाव है ये भी है कहा आप दोनों को बराबर कहते हैं ना माला है अथवा तो सर्प है दोनों बराबर कहते है जिस समय में आप माला है कहते हैं उस समय में आप सर्पा भाव को अंतर्भाव करके माला है कहते हैं जिस समय में आप माला को कहते हैं माला है अथवा सर्प है ऐसा ये दो ज्ञान हो गया ये जो दो कोटि का को ज्ञान हुआ ये प्रत्येक के साथ विपरीत का अभाव भी अंतर्भाव है क्योंकि एक समय में सर्प और माला दोनों हो जाएगा क्या नहीं होगा इसलिए जिस समय में आप सर्प है कहते हैं कि अंतर्भाव है माला अभाव उस समय माला नहीं है जिसमें आप कहते हैं आपका ज्ञान एक समय में दो ज्ञान क्योंकि ये संशय ज्ञान है एक ही ज्ञान है और दो ज्ञान नहीं है किन्तु आपका बुद्धि अंदर में इसको ग्रहण कर लिया है ठीक नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो चतुष्कोटि का अनुभव है नहीं तो फिर ज्ञान को चतुष्कोटि को कैसे कहेंगे नहीं है। ये संशय नहीं है ये जो है ये नहीं। कौन बोला है तो संसे है, है ना? वो चतुष कोटि का संशय है अभाव है सर्प है माला अभाव है अथवा माला है सर्प अभाव है जिससे में आप सर्प है कहते हैं तो माला अभाव को आप अंतर्भाव करके ले रहे हैं हम शब्द व्यवहार उसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस समय में सर्प है उस समय माला है एक ही समय में नहीं होगा इसलिए माला अभाव अंतर्भाव है इसलिए कह दिया कि चतुष्कूटी को होगा अच्छा आगे पढ़िए मिथ्या ज्ञानम कर्मधार है मिथ्या ज्ञान ज्ञानम अर्थात मिथ्या का ज्ञान नहीं ओ क्योंकि आगे उसका पदकृत्य मैं देते थे ना अयथार्थ विषय वारणा अगर मिथ्या का ज्ञान कहेंगे तो फिर इसका वारण क्यों करेंगे अयथार्थ विषय अगर मिथ्या का ज्ञान कहेंगे तब तो फिर उसका वारण करने का आवश्यक नहीं है मिथ्या का ज्ञान जो है ना वो बात नहीं है मिथ्या पदार्थ का ज्ञान हुआ किंतु अभी, अभी ज्ञान को विपर्य कहते हैं और वो ज्ञान ही मिथ्या है कहते हैं क्यों ज्ञान मिथ्या है क्योंकि इसका विषय मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या होने से ज्ञान मिथ्या है हम जो ये वेदांत परिभाषा में भी इसका भी विचार देते हैं ना अर्थात विषय मिथ्या होने से आप ज्ञान को मिथ्या कहते हैं ना ज्ञान मिथ्या होने से विषय मिथ्या कह देते हैं तो कहते हैं नहीं विषय मिथ्या होने से ज्ञान को मिथ्या कहते कि यहाँ मिथ्या ज्ञानम क्योंकि पदकृत्य में जो अयथार्थ वारणा इति इसको लेकर के यहाँ कर्मदार होगा ज्ञानम ज्ञानम का अर्थ निश्चय मिथ्या जो निश्चय है तो इसका ये देते हैं तद अभा, तद अभावती दीपिका में दिया तद अभावती तत्प्रकार को निश्चय वो कहता है कि, कि इदम रजतम है ऐसा निश्चय करके कहता है कि वो सुक्ति तद तो अभावती तत्प्रकार तो को निश्चय ये संशय नहीं है विपर्य जो है वो संशय नहीं है यथा सुखो इदम रजतमित मिथ्या ज्ञानम न्यायदिन में अयथार्थ ज्ञानम इत विपर्य नाम ब्रह्म किसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में भी कर्मधारय धारा है ब्रह्म एवं ज्ञान अच्छा ये हो गया विपरीय द्वितीय कोटि आगे तृतीय कोटि है यथार्थ ज्ञान का तर्क आगे व्याप्ति आरोप व्यापक आरोप आरोप करता है अर्थात वो तो वास्तव पदार्थ नहीं है इसलिए पर्वतों में धूमा देखने पर भी जिसको निश्चय हो गया बन्ही वो बन्ही का वहां आरोप नहीं करेगा बनी तो है धूम है ये निश्चय है इसलिए आरोप करेगा धूमा भाव और बनिया भाव का तो धूमा भाव और बनिया भाव में व्याप्य कौन हो जाएगा बन्या भाव इसलिए बन्य भाव का पहले आरोप करता है यदि बनिर न का आरोप करके व्यापक का आरोप करता है यदि बनिर न सदि भाव अभाव सियात तरी धूमाभावी सियात अच्छा यदि बन्ही न सियात तरी धुमोपि न सियादित इसको तर्क कहते हैं ये अयथार्थ ये अयथार्थ ज्ञान ही है क्योंकि पर्वत में धूमा है और बनी है तो तद्वती तद प्रकार का ज्ञान ही नहीं तद अभावती तद प्रकार का पर्वत में धूम बनी है फिर कहता है कि यदि पर्वत में बनी अभावश्यात अरे धूम अभावश्यात ये तो धूम वाला में धुमा अभाव कथन करता है बनी वाला में बनी अभाव कथन करता है ये तो विपर्य हो गया तो फिर इसको अलग क्यों कर दिए कहते हैं कि विपर्य होने पर भी विपर्य जैसा ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं है ये तर्क जो है वो अनुमान का सहायक है क्योंकि पूर्व पक्ष जब व्याप्ति में व्यभिचार दिखाएगा वो व्यभिचार का विघटन कराने के लिए ये आवश्यक है इसलिए इसको विपर्य से अलग करके दिखाया गया नहीं तो यह तो विपर्य ज्ञान है तद अभाव होती है प्रकार का ज्ञान तो भी वो बनी अभाव वाला कह रहा है कि अभाव वाला है पर्वत बन्हीमान है वहा कह रहा है बन्ही अभाव कई तो विपर्य होने पर भी अलग करके दिखाते है क्योंकि ये अनुमान का अनुग्राहक है इसको दिखाया है पदकृत्य में दक्षिण पार्शम पंक्ति में तर्क से विपर्यात्मक आत्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचित ये तर्क तो विपर्य है इसलिए अलग विभाग करना नहीं चाहिए था तथा तो प्रमाण अनुग्राहक अनुमान प्रमाण का ही अनुग्रह है तो जब पूर्व पक्षी कहेगा धूमो वस्तु निर्मास् इस प्रकार की व्याप्ति में जो विघटन करवा दिया ये विघटन शंका का निवृत्ति करने के लिए चाहिए इसलिए उसको अलग करके दिखाया गया न्यायदिनी में तर्क व्याप्य से व्यापक से चाध निश्चय कारण तर्क जो करेगा उसमें व्याप्य और व्यापक व्याप्य हो गया वन्या भाव साध्याभाव व्यापक हो गया धुमाभाव हेतु भाव ये दोनों का बाध निश्चय होना चाहिए जो कहेगा यदि बंधिर न सियात धूमोपी न सियात पूर्व पक्ष कहेगा इष्टापति न हो धूमोपी न हो अगर जो ये तर्क दिया उसको अगर इसका बाध का निश्चय नहीं है अर्थात जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विपरीत तो है ऐसा अगर उसका निश्चय नहीं है तो जब पूर्व पक्षी कहेगा इष्टापति तो ये तो हार जाएगा फिर इसलिए बाध निश्चय जिसको है वही तर्क देगा बाध किसका कहते हैं जो शब्द प्रयोग कर रहा है शब्द प्रयोग कर रहा है यदि बनेर न सिया तभी दुमोपी न अर्थात धूम भी है वनी भी है इसका निश्चय होने पर ही तर्क देगा नहीं तो इष्टापति दोषेण अन्यथा बाध निश्चय अभावे इष्टपति इष्टापति दोष एण तर्क अनुपति बाध निश्चय अगर नहीं रहेगा तो इष्टपति कह देगा पूर्व पक्ष ये कहेगा यदि वन्य अभाव स्यात तो तरी धुमाभावी सियात पूर्व पक्ष कहेगा इष्टापति इसको निश्चय होना चाहिए आगे किरणावली में दक्षिण पार्श्व में इसको देखे थे दोबारा देख लीजिये चतुर्थ पंक्ति में दिया बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्यम ज्ञानम आहार्यम जो कहता है कि बनिया भाव धुमा भाव ये सबका आहार्य ज्ञान कहा जाता है उसका बाध उसको निश्चय है बाध निश्चय काल में इच्छा करके इसको प्रयोग कर रहा है ये ज्ञान कह रहा है इसलिए इसको आहार्य कहा जाएगा आहरण करता है आरोप करता है अच्छा आगे और एक पंक्ति हम लोग देखे थे पहले तरके आपाद्य व्यतिरिक निश्चय कारणम तो आपाद्य व्यतिरिक निश्चय नीचे है ना आपाद्य आपाद्य क्या है आप यहाँ कहते हैं कि यदि बंधिर न सियात तो तरी धूमो पी तो किसका अपादन करते हैं बनिया भाव का आरोप करके किसका आपादन करता है भाव का तो वो हो गया आपाद्य हो गया दुमा भाव धूमा भाव का व्यतिरक क्या होगा धूम तो धूमो का निश्चय कारण जिसका धूमों का निश्चय नहीं है वो तर्क नहीं कर पाएगा इष्टपति दोष दे देगा पूर्व पक्ष कहेगा इष्टपति जिसका धूमों का निश्चय नहीं है कह देगा यदि बंदिर न सियात तरी धूमों की न सियात पूर्व पक्षी कहेगा इष्टापति इसलिए धूमों का निश्चय अर्थात ये आपाध्य व्यतिरिक निश्चय होना चाहिए जिसका आपादन करना, तो करना चाहता है करना चाहता है इनकी व्याप्य का आरोप है न्यापक का आरोप वो तो आपाध्य हो गया व्यापक और दूसरा आपाद्य आपादक और व्याप्ति निश्चय आपाद्य आपाद्य हो गया धुमा भाव और आपाधक बने भाव ये दोनों में व्याप्ति निश्चय होना चाहिए नहीं तो कहेगा यदि व्याघ्रो न सियात तरी वृक्ष कुछ ना कुछ कह देगा ये दोनों में व्याप्ति भी निश्चय होना चाहिए अच्छा आगे हाँ आगे पढ़िए तो यहाँ तक अनुभव का पूरा हो गया यथार्थ और यथार्थ आगे स्मृति भी दो प्रकार की यथार्थ और यथार्थ स्मृति स्त्रिंग होने से टॉप हो गया क्रमाजन्य प्रमा से जन्य होगा तो यथार्थ होगा अप्रमा से होगा तो स्मृति और यथार्थ हो जाएगा प्रमाजन्य प्रमा से सीधा तो स्मृति तो नहीं हो जाएगी प्रमाण नाश होकर संस्कार बनेगा संस्कार से आगे स्मृति इसलिए किरणावली में कहते हैं संस्कार द्वारक प्रमाजन्य ज्ञानत्व संस्कार द्वारक रहेगा संस्कार अर्थात नयाय किलो लोग भावना ये ज्ञान नाश करके भावना होगा संस्कार संस्कार से फिर स्मरण होगा इसलिए संस्कार द्वारक द्वारक अर्थात व्यापार त्जन्य तो स्थिति तनक तो, तो, तो ज्ञान जन्य हो जाएगा संस्कार और संस्कार जन्य हो जाएगा स्मृति तो इसलिए संस्कार द्वारा द्वारा शब्द तो जहां व्यवहार होता है उसका अर्थ तो होता है व्यापार आगे सुखम पढ़िए इसके लिए सर्व अनुकूल वेदनीयम सुख अनुकूल वेदन वेदन जेय अर्थात अनुकूल वेदनीय न्याय वजनी में सुखम निरुपयति निरूपयती सर्वेश अनधीन इच्छा विषयत्व निष्कर्ष इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व इच्छा, इच्छा का विषय भोजन भी बन सकता है तो उसमें जो इच्छा विषय तो आया तो ये भोजन में इच्छा क्यों होती है क्योंकि हमको तृप्ति में इच्छा है तो भोजन इच्छा तृप्ति इच्छा की अधीन हुआ ये तृप्ति हो जाना ऐसा हमको क्यों इच्छा होता है क्योंकि तृप्ति हो जाने से सुख होता है तो इसलिए तृप्ति इच्छा ये सुख इच्छा के अधीन हुआ तभी तो ये सुख इच्छा क्यों होता है क्योंकि आगे और कोई नहीं है सुख की इच्छा ये इतर इच्छा का अधीन नहीं है अन्य सब जो होते हैं इच्छा ये सब इतर इच्छा के अधीन होते हैं तो इसलिए इसका लक्षण हो गया इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय निष्कर्ष लक्षण होगा और यथाश्रुते जैसे कहा गया कि अनुकूल वेद नियम सुखम इस प्रकार की जो कहेंगे अनुकूल वेद नियम अर्थात तो वाक्य हुआ कि घटो अनुकुलम तो घट में अभी अनुकूलत्व तो आ जाएगा तो अनुकूलत्व तो प्रकार का ज्ञान का विशेष्य कौन होगा घट घटो अनुकूल कहते हैं घट में अनुकूल तो अनुकूल तो प्रकार का ज्ञान विशेषत्वम घट में आ गया तो आप अनुकूल तो वन सुख कहते थे सुखम अनुकूलम अनुकूल तो ही आप वेदनीय तो सुख अनुकूल है ऐसा कहते थे अभी तो घटो भी अनुकूल हो गया तो होने से अभी लक्षण घट में भी गया न्यायदिन कहते है कि जैसा मूल में कहा गया ऐसा करेंगे तो लक्षण घट में भी जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि इतर इच्छा देना इच्छा विषय कैसे हाँ वो दिया है सर्वे तो ये शायद कहें सर्वे शाम को ये क्षिप्र दिया है क्योंकि आगे जो प्रतिकूल वेद नियम दुखम कहा वहाँ सर्वे शाम नहीं तो इसलिए देखिए एक नंबर टिप्पणी का नीचे से द्वितीय पंक्ति वस्तु तस्तु दिया है ना वस्तु नस्तुतु सर्वेशा न देयम अनुकूल वेदनीयत्व एवं लक्षण अर्थ इतर इच्छाधीन इच्छा विषय इच्छा सर्वेशम देने का कोई आवश्यक नहीं है ये यहाँ पदकृति में विचार किए थे आज तो हम इसको टिप्पणी देखा नहीं, देखा नहीं। वो क्या ना शाम नहीं देंगे तो साधारणतया दोष दिखाते हैं कि शत्रु का दुख में भी इसको को अनुकूलत्व तो ज्ञान होता है तो इसलिए इन शत्रु का दुख में सभी को अनुकूलत्व तो ज्ञान नहीं होगा शत्रु को नहीं होगा इसलिए सर्वेशम देना चाहिए इसका किंतु निराकरण किए थे ये जो एक नवटीपणी तो इसको आज हम देखा नहीं शत्रुनिष्ठम यह तो सैन यागा जन्यम मुख्य दुखत्व जाति अवच्छिन्नम शत्रु में दुख हो रहा है ये सैन याग क्या बोल करके शत्रु में दुख हुआ अभी शत्रु में जो दुख हुआ वो उसमें मुख्य दुखत्व जाति अवच्छिन्न शत्रु आत्मा ना अनुभूय शत्रु आत्मा में वो दुख उत्पन्न हो रहा है दुखम तथा केशाचित अभी सुखत्व व्यवहार से अनुभव असिद्धतया अभी शत्रु आत्मा में जो दुख उत्पन्न हुआ वो दुख को कोई भी सुख नहीं कहेगा शत्रु आत्मा में दुख होने से तजन्य यागकर्ता का आत्मा में सुख उत्पन्न हुआ इसलिए सुख तो याग करता का आत्मा में उत्पन्न हुआ उसमें तो सुख तो रहेगा इसलिए शत्रु आत्मा में जो दुख उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी सुख मतलब सुख शब्द व्यवहार ही नहीं करता है इसलिए सर्वेक्ष कहने का कोई आवश्यक नहीं है कहते हैं कि शत्रु आत्मा में दुख हुआ वो तो दुख ही है वो दुखों के चलते यादोकर्ता का सुख हो रहा है तो अगर वो दुख में भी जाएगा अनुकूल वेदनीय कहने से तब तो वो घट में भी फिर जाएगा इसलिए अस् दुख मद अनुकूल न तत्र क्यु सुखत्व्यवहार से अनुभव अनुभवस्य असिद्धतया तत्र तचित याग कर्तु अ दुखम मद अकूलमीति ज्ञान विशेष सादृश दुखे अतिव्या तदारणा सर्वेश ठीक है अर्थात वो मद अकूल कह करके उसमें भी लक्षण चला गया शत्रु का दुख में भी लक्षण चला गया ठीक है तथा चावद दुखे दुखे अनुकूल वेदनियत विराहत न अति व्याप्ति तो तो ठीक है क्योंकि सर्वेषम कहने से अभी शत्रु आत्मा में जो दुख हुआ वो यागकर्ता को तो मद अनुकूल ज्ञान हुआ इसलिए उसमें यागकर्ता का यागकर्ता के चलते सुख का लक्षण चला गया किन्तु सर्वेषम जोड़ देंगे तो जो दुखो जिसको हो रहा है शत्रु को अभी उसको तो अनुकूल ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए सर्वेशा अनुकूल जोड़ने से उसमें और शत्रु का जो दुख हो रहा है उस दुख में और सुख का लक्षण नहीं जाएगा किंतु तो आगे कहते हैं सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व प्रसिद्धिस्तु भोजन भोगादि जन्य साक्षात सुखत्व जाती अवच्छिन् बोध्या सर्वेशा अनुकूल वेदनीयत्व प्रसिद्धिस्तु अच्छा हाँ क्या हुआ द्वितीय पंक्ति में कहा था तत्र कैसा चित शत्रु आत्मा में जो दुख हो रहा है उसमें कोई भी सुखत्व का व्यवहार नहीं कर रहा है इसलिए वो सुख है ही नहीं किंतु खाली आपका लक्षण चला जाता था अनुकूलता वेदनीय लक्षण चला जाता था किंतु वह सुखत्व जाति अवचिन्न नहीं है ये हुआ था अभी कहते हैं कि सर्वेषाम अनुकूलत्व तो वेदनिय का प्रसिद्धि ये कहा है कहते हैं भोजन आदि में भोग आदि में ये जो जन्य सुख होता है वो सुखत्व तो अवच्छिन्न है और उसमें सर्वेशा अनुकूल तो ये भी प्रसिद्ध है अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि खाली सर्वेशा अनुकूल वेद इतना नहीं लेना चाहिए सुखत्व तो अवच्छिन्न भी होना चाहिए सुखत्व तो अवच्छिन्न हो जाएगा तो सुखत्व तो अवच्छिन्न यही तो लक्षण हो जाएगा इसलिए ऊपर में कहते सुखत्व तो ये जो है ये तो अनुभवसिद्ध है सुखत्व तो अनुभवसिद्ध है इसलिए सुखत्व तो अवच्छिन्नम सुखम इतना लक्षण करने से भी ठीक है हो जाएगा सुखत्व तो अगर अनुभवसिद्ध है तो अवच्छिन्न सुख लक्षण हो जाएगा जो अनुभव नहीं है उसके लिए अन्य लक्षण कहना पड़ता है लक्षता अवच्छेद को हो गया हाँ वहाँ दो मत देते हैं लक्ष्यता अवच्छेद का और लक्षण यहाँ अभी वो दो मत हमको स्मरण मुक्तावली में इसको दिखाते हैं कि पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद है न और पक्षता अवच्छेद का समान अधिकरण इस प्रकार के दो प्रकार के अनुमति करके ये लक्ष्यता और लक्षण ये दोनों समान होने से एक पक्ष में दोष आएगा दूसरा पक्ष में नहीं आएगा इसलिए जहां लक्ष्यता आवश्यक लक्षण समान हो जाता है वहां कहते हैं कि किस प्रकार की पे आ जाएगा और यहाँ सुखत्व जो है वो अनुभव सिद्ध होने से हाँ लक्ष्यतावश्यक लक्षण समान हुआ फिर भी अनुभव सिद्ध होने से ये इसमें वो कठिनाई नहीं आएगा क्योंकि सुखत्व जहां लक्ष्यतावचेत का लक्षण आपको लक्ष्य का ज्ञान नहीं है और लक्षण का भी ज्ञान नहीं है आप शब्द से सुनते हैं वहां ये कठिनाई आ जाएगा किन् तो जहां आपको लक्षण का ज्ञान हो रहा है अनुभव से ही तो वहां आपको वो कठिनाई नहीं है ऐसा कुछ वहां विचार दिया अभी स्मरण नहीं हो रहा है तो जहां अनुभव सिद्ध लक्षण है वहां लक्ष्यता अवच्छेद लक्षण समान होने से भी कोई दोष नहीं है क्योंकि लक्षण तो आपको पता है लक्ष्यता औषध का साथ समान हो जाए कोई हानि नहीं है तो लक्ष्य निर्णय कर लेंगे अच्छा जहाँ अनुभव सिद्ध नहीं होता है वहां वो दोष देते हैं लक्षण जहाँ अनुभव सिद्ध नहीं होता है यहाँ कि ऐसे नहीं है अच्छा वस्तु तस्तु तो तो तो सर्वेशम न देयम सर्वेशम न देयम आ, क्योंकि वही अर्थात तो सुखत्व तो व्यवहार ये उसमें सभी को सुखत्व तो व्यवहार होता नहीं फिर भी तो न देयम जो कहते हैं इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया तो इसीलिए कहते हैं कि अर्थात तो मतलब सर्वेम वहां भी देना नहीं चाहिए वो सुखद तो जाती है अव छिन्न पंक्ति भी घटेगा नहीं ठीक से आ, ये पंक्ति भी थोड़ा कठिन होगा क्योंकि सर्वे ये नहीं होगा अच्छा ठीक है ऐसा दिया है तो ये कह दिए सर्वे शाम इतने दे इसके ऊपर थोड़ा मुक्तावली इतना देखने से होगा कि यहाँ क्या दिए हैं और अधिक मुक्तावली में यहाँ कुछ अधिक भी दिए नहीं है उसमें देखे थे तो कुछ दिया नहीं है अभी अनुकूल वेदनत्व इतना ही देने से होगा और उसका अर्थ कर देंगे इच्छा इच्छा इतना इच्छा इच्छा विषयत्व इतना अर्थ कहने से सर्वे पद देने का आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्षण जितना लघु होगा इस प्रकार के कहते हैं अच्छा आगे मूल में यथा श्रुते घटो अनुकूल इत्याक ज्ञान दशायाम अनुकूलत्व तो प्रकारक ज्ञान विशेषत्व अनुकूलत्व तो प्रकार का ज्ञान का विशेष घट हो गया क्योंकि घट अनुकूल घट में अनुकूलत्व आ गया तो अनुकूलत्व प्रकार का ज्ञान विशेष विशेष से मैं एक आचार्य तो ये घटा दो अभी सत्व इसलिए घटा दो अतिव्याप्ति निष्कृष्ट लक्षण अतिव्याप्ति क्योंकि वहां भी अनुकूलत्व आ गया इसलिए कर दिया की इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय तुम ये निष्कृष्ट लक्षण होना चाहिए लक्षणम उत्तम निष्कृष्ट लक्षण इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय सुख इच्छा भोजन आदो अति व्याप्ति वारणा इच्छा इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय विशेषण दे दिया खाली कहेंगे इच्छा विषयत्व भोजन में भी जाएगा तो इसलिए इच्छा विषय का विशेषण दे देंगे इतर इच्छा इतना विशेषण करना चाहिए तो भोजन आदो अतिव्याप्ति व्याप्ति वारणा इतर इच्छा अनधीन इतर इच्छा अनधीन नहीं कहेंगे तो लक्षण बनेगा इच्छा विषयत्व तो इच्छा विषय तुम भोजन में भी जाएगा उस... अगर आप इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषय विशेषत् तो ऐसा लक्षण नहीं करेंगे तो खाली अति मतलब लक्षण हो जाएगा अनुकूल वेदनीय तो घटो में अति व्याप्ति हो जाएगा अतः न्याय निगत मतलब दृष्टि से वहाँ सर्वसाम पद तो है ही नहीं अच्छा इतर इच्छा अनधीन इच्छा विशेषण सुखे सुखत्व प्रकार तो कैसे इतर इच्छा अनधीन इच्छा होगा ये भी किसी इच्छा का अधिनो इच्छा हो सुख की इच्छा तो सुख में इच्छा क्यों होता है कहते हैं और, और किसी का इच्छा के लिए तो सिद्धांत कहता है कैसा नहीं सुख का इच्छा में सुखत्व प्रकार का ज्ञान मात्र जन्य एदम मदिष्ट साधनम इतना ज्ञान हो जाने से तो आगे सुख में मतलब ना ना एकदम मदिष्ट साधनम है ये इससे सुख होगा मैं वो तो इससे सुख होगा तो ये गया साधन में गया सुखत्व प्रकार का ज्ञान मात्र जन्य सुख में इच्छा ठीक है यही अर्थात पंक्ति है कि सुखत्व प्रकार का ज्ञानम सुखत्व प्रकार का ज्ञानम क्या ज्ञान होगा सुख ज्ञान अर्थात सुख ज्ञान का इच्छा है सुख इच्छा तो और किसी का इच्छा ये नहीं है मतलब और किसी इच्छा का अधीन में ये नहीं है केवल सुख ज्ञान सुख ज्ञान होने से सुख की इच्छा हो जाएगी ये और इतर इच्छा अनधीन नहीं इच्छा अधीन नहीं हुआ ज्ञान अधीन तो होगा किंतु इतर इच्छा अधीन नहीं हम लक्षण देते हैं इतर इच्छा अनधीन होना चाहिए हम ज्ञान अनधीन नहीं कर रहे हैं तो सुख ज्ञान के अधीन सुख इच्छा तो अन्य इच्छा के अधीन नहीं हो रहा है सुख तो प्रकार का ज्ञान मतलब सुख ज्ञान सुख ज्ञान के अधीन है सुख इच्छा इसलिए कहते हैं कि जाना इच्छा यतते करोती उनका है ज्ञान पहले होगा तभी इच्छा होगी किंतु सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है किंतु के के ज्ञान अधीन तो है तो लक्षण है इसलिए इच्छा अनु अधिन इच्छा अच्छा ठीक है अजय तो ओम शंकर शंकर्य केशव